तो की श्वरो गुरात्मे योग योहाय दक्षिणा नो सामिष्टा पूर्व पक्ष ने पूछा था कि वेदांत का मतम है प्रत्यक्ष का प्रयोजक क्या है उसके लिए सिद्धांति विकल्प किया ज्ञान प्रत्यक्ष उसके लिए प्रयोजक पूछते है अथवा विषय प्रत्यक्ष इसके लिए को पूछते हैं ज्ञान प्रत्यक्ष इसका क्या अर्थ है न ना हम नहीं पूछ रहे ज्ञान प्रत्यक्ष ये क्या चीज है हम जो कहेंगे कि की प्रत्यक्ष ज्ञानम ऐसा कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है जो ज्ञान होता है आ, एक विषय रूप से एक ज्ञान होता है और उसी का जो ज्ञान है उसका नाम है प्रत्यक्ष हाँ। ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष जैसे अनुमिति ज्ञानम कहेंगे तो यहाँ वो ज्ञान का नाम है अनुमिति जैसे यहाँ ज्ञान का नाम है प्रत्यक्ष और जो विषय प्रत्यक्ष कहेंगे इसका क्या अर्थ जो घट तो इसका हम इसको प्रत्यक्ष क्यूँ कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होने से उसको प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम होगा प्रत्यक्ष उस ज्ञान का जो विषय होगा उसको कहेंगे प्रत्यक्ष इसलिए जिस ज्ञान का नाम होगा अनुमिति उस ज्ञान का जो विषय होगा उसका प्रत्यक्ष कहेंगे नहीं कहेंगे जो ज्ञान का नाम है प्रत्यक्ष उस ज्ञान का विषय को कहेंगे प्रत्यक्ष विषय भीशे, उस विषय को कहेंगे तो प्रत्यक्ष जब हम विषय प्रत्यक्ष कहते हैं अर्थात तो ज्ञान का विषय होने से प्रत्यक्ष ज्ञान विषय को प्रत्यक्ष कहा गया और हम कहते हैं कभी कभी की इच्छा का विषय अथवा शब्द का विषय तो कहते हैं घट शब्द का विषय क्या है कहते कम्बु ग्रवाद आकृति वाला जो है घट है? शब्द का विषय ग्रंथ शब्द का विषय क्या है कहते हैं ये कहते हैं वहा शब्द का विषय क्या चीज है जैसे ज्ञान का विषय है? कहते हैं हाँ एक ज्ञान होता है वो ज्ञान जिस विषय का ज्ञान है वो हम जान हैं जैसे शब्द का विषय क्या है तो कहते हैं कि शब्द जन्य जो ज्ञान होता है वो ज्ञान का जो विषय है ऐसे इच्छा का विषय कहते हैं कि इच्छा ज्ञान जन्य है क्योंकि ज्ञान होने से इच्छा होगा तो जिस ज्ञान जन्य इच्छा है उस ज्ञान का जो विषय होगा उसको इच्छा का विषय कहा जाएगा क्योंकि ज्ञान का ही विषय है बाकी जिसका जिसका सब विषय कहा जाता वो सब ज्ञान का विषय तो लेकर के विषय कहा गया शब्द का विषय इच्छा तो का विषय ये सब अर्थात ज्ञान का विषय विषय कहा मतलब उनका भी विषय कहा जाएगा अभी प्रत्यक्ष ज्ञानम ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे उसका प्रयोज क्या है प्रमाण प्रमाण अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्यवचिन्न चैतन्य हो जाएंगे अंतकरण अवचिन्न चैतन्य अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य नहीं अंतकरण वृत्तीय अवचिन्न वृत्ति अवश्य इसको कहते हैं प्रमाण प्रमाण चैतन्य प्रमाण चैतन्य और प्रमेय चैतन्य विषय चैतन्य दोनों एक हो जाने से उस ज्ञान का नाम हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञानम तो प्रमाण अर्थात चक्षु और विषय का बीच में रहने वाला जो अंतकरण का वृत्ति उसको कहा जाएगा प्रमाण तो ये चैतन्य और विषय चैतन्य ये दोनों जब एक हो जाएंगे तब तो उस जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान को कहा जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान अच्छा चैतन्य एक है उसमें प्रमाण प्रमा, प्रमा, प्रमात्री प्रमेय कैसे भेद होगा उपाधि को लेकर अभी पूर्व पक्षी कहा कि उपाधि लेकर के अर्थात जैसे रक्त पुष्प और पीतपुष्प तो रक्त मतलब वर्ण रहेगा जिस पुष्प तो में और पीत तो वर्ण रहेगा जिस पुष्प तो में ये दोनों पुष्प एक हो जाएंगे नहीं, तो तो तो नहीं हो जाएगा वहाँ विशेषण है यहाँ उपाधि है तो दो उपाधि होने से अच्छा एक उपाधि एक उपध्येय और एक उपहित तीनों लोग है जैसे कहते हैं विशेषण विशेष्य और विशिष्ट इसी प्रकार की विशेषण के स्थान पर उपाधि विशेष्य के स्थान पर उपध्यय जिसको हम उपाधि के साथ लगाएंगे और दोनों जब मिल जाएंगे तब कहा जाएगा उपहित तो। जैसे विशिष्ट कहते हैं यहाँ कहा जाएगा उपहित तो। ऐसे तो अभी यहाँ दो उपाधि के द्वारा जो उपहित होगा तो, हो तो पूर्व पक्षी का कहना है कि दो उपाधि के द्वारा उपहित तो। ये दो उपहित तो होंगे एक तो कैसे हो जाएगा दो विशेषण के द्वारा जो विशिष्ट होगा और दो विशिष्ट होना चाहिए एक विशिष्ट कैसे हो जाएगा इसी प्रकार की दो उपाधि के द्वारा जो उपहित तो होगा इस उपाधि का ये उपहित तो है इस उपाधि का ये उपहित तो होगा दो अलग अलग होगा ये दो उपाधि के द्वारा एक उपहित तो मतलब कैसे बन जाएगा इसके लिए सिद्धांत उत्तर दियाहित को भिन्न करेगा अगर दो उपाधि एक स्थान पर रह जाएंगे तो उपहित भिन्न नहीं होगा अभी यहाँ उपाधि क्या हो गया एक प्रमाण हो गया उपाधि और एक विषय हो गया उपाधि किसका उपाधि चैतन्य का अभी उपाध्य हुआ चैतन्य चैतन्य के लिए ये दो उपाधि हुए ये दोनों उपाधि अगर एक जगह में हो जाएंगे तब तो कहा जाएगा कि की हाँ, ये उपाधेय जो चैतन्य वो भी एक हो जाएगा अभी एक जागह में कैसे हुए कहते हैं कि चक्षु और विषय इस बीच में जो है उसको कहा जाएगा प्रमाण तो कहेंगे विषय का अर्थात ये विषय के ऊपर में भी गया विषय का बीच में नहीं मतलब विषय के ऊपर में गया जब तक अज्ञान को हटाया नहीं ये हो गया विषय इसके ऊपर भी प्रमाण चैतन्य आ गया ये जब आएगा उसका कार्य है कि इसका अज्ञान को हटा देगा जैसे ही हटा देगा ये दोनों एक हो जाएंगे क्योंकि चैतन्य है ये दोनों एक हो जाएंगे अच्छा विषय देश में अभी प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य दोनों एक हो गए उनका बीच में जो भेद था हो चला गया जाने से अभी दोनों चैतन्य एक हो गए दो उपाधि एक स्थान पर हो जाने से दोनों चैतन्य एक ही माना जाएगा उपाधि दोनों अभी एक स्थान पर विषय देश में है ना मध्यवर्ती में है ना अंदर में है अंतकरण विषय देश में विषय देश में दोनों एक हो जाते हैं अगर उपाधि भिन्न देशस्थ होगा तो उपहित भिन्न हो जाएगा उपाधि अगर एक देशस्थ होगा तो उपहित हो एक हो एक उपह जाएगा ये नियम है अच्छा टीका में हम लोग पैंतीस पेज का देख रहे थे टीका में प्रथम पंक्ति में था पूर्व पक्षी ने कहा नाघव स्वरूप भेद जनकत्व उपाधि वस्तु आप अभी विशेषण दे दिए भिन्न देशस्थ उपाधि होने से भेद का प्रयोजन प्रयोजक कि उपाधि मात्र से भेद प्रयोजक हो जाए विशेषण क्यों देते है तो सिद्धांति मूल में कहा अतएव तो मठ अंतर्वर्ती व छिन्न आकाशो न व छिन्न आकाशात तो भिद्य थे मठ के अंदर में जो घट है उसके अंदर में जो आकाश वो मठ का अंदर वाला आकाश से भिन्न नहीं है आगे टीका में एक भेद देशस्थित उपाध्योदनक अगर दोनों उपाधि एक देशस्थ हो जाएंगे तत्द अजनक अजनक एवं गौरवं न दोषाव गौरव कहा हो गया था भिन्न को उपाधि का विशेषण दिया था भिन्न देशस्थ उपाधि उपधेय का का भेद प्रयोजक तो पूर्व पक्षी ने कहा कि भिन्न देशस्थ ये क्यों कहते हैं तो खाली आप उपाधि भेद प्रयोजक इतना कह सकते थे लाघव तो सिद्धांत कहता है कि गौरव यहाँ होता है भिन्न देश तो होने पर भी ये गौरव गो यहाँ प्रामाणिक होने से न दोषाव कोई दोष नहीं माना जाएगा घट प्रत्यक्ष घटाकार वृत्ति घट संयोगितया अभी घटाकार वृति चक्षु के द्वारा निर्गत होकर के घट के साथ संयोग हो जाएगा घट संयोगी तया घटा अव छिन्न चैतन्य अवच्छि चैतन्य जाकर के घट के साथ संयोग अवचिन्न चैतन्य और जो घटाकार घटाकार वृत्ति पूर्व में घट दे दिया तो घट वृत्ति घटाकार वृत्ति घटाकर वृत्तीय अवचिन्न चैतन्य से एक पद होना छि चैतन्य अलग अलग लिखा है तिन्न तो चैतन्य से अभिन्न अभी दोनों एक देशस्थ होकर के अभिन्न हो गए होने से त्र घट ज्ञान से, से, से अभी हमको घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान से घटान से प्रत्यक्षत्व अभी घट ज्ञान घट को प्रत्यक्ष करता है ऐसा नहीं कि घट का रूप को प्रत्यक्ष करता है को को का करता है ये नहीं क्योंकि अभी हमको घटाकार वृत्ति हो रहा है घट रूपाकार वृत्ति नहीं है जब हमको घट रूपाकार वृत्ति होगा तब कहेंगे घट रूप का ज्ञान हो रहा है इसलिए कहते हैं घट ज्ञान से घटां से जिस विषय को वृत्ति हुआ उस विषय को ही तो घटां से प्रत्यक्ष माना जाएगा ठीक है एक देश एकदेशस्थित भेद अजनक सिद्धे सति दोनों उपाधि एक देश हो गए होने से भेद अजनक अर्थात अभेद हो गया यही प्रयोजक था अभेद हो जाना सिद्धे सती च का अर्थवा तद्वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य मूल में तृतीय पंक्ति में तदृत्ति अवचिन्न चैतन्य अर्थत घटवृत्ति अवचिन्न चैतन्य घटवृत्ति अर्थ घटाकार वृत्ति अवचिन्न चैतन्य तत्र मूल में दिया में तत्र घटक ज्ञान से घटाश से तत्र का अर्थ प्रत्यक्ष हैं अयम घट इति प्रत्यक्ष जहाँ अयम घट इस प्रकार के ज्ञान हो रहा है वहाँ घटक ज्ञान घट अंश में प्रत्यक्ष हो रहा है अर्थात तो तो घट में रहने वाला अन्य धर्मों को प्रत्यक्ष नहीं कर रहा अच्छा अभी आगे पूर्व पक्ष कह रहे नक्षरादि असमिकृष्ट सुखाद आपने कहे कि घट के साथ चक्षु सन्निकर्ष हुआ इंद्रिय बाहर गया उसके साथ अंतकरण वृद्धि गया तब तो आप कहेंगे कि यह अंतकरण का प्रमाण वृत्ति बन करके विषय देश को जा करके विषय वचिन्न छिन्न चैतन्य और अंतकरण वचिन्न चैतन्य वृत्ति अवचिना चैतन्य समान हुआ विषय देश को अंतकरण गया किंतु जहां अंत कर कहा सुखा दो अभी सुख इत्यादि कोई पदार्थ तो बाहर में नहीं है तो वृत्ति कैसे जाएगा वहां तक तद वृत्ति अनुदया कथम तदं से प्रत्यक्ष आशंक्य तो क्योंकि यहां वृत्ति बाहर जाता नहीं सिद्धांत कहता है की तस्वीर अंतरत्व चक्षुरादि सन्निकर्ष अनपेक्षणाथ चक्षु सन्निकर्ष अपेक्षा नहीं है जब विषय बाहर में होता है तब अंतकरण को बाहर जाना है जाना है तो इसलिए उसको इंद्रिय चाहिए जब उसको बाहर जाना नहीं तो इंद्रियो की आवश्यकता नहीं है अन सन्निकर्ष अनपेक्षणाथ इतिहास न सुखादि अच्छा क्या बहुत स्वामी केशवानंद तो? <laughs> सुखादी अवचिन्न चैतन्य से तद वृत्ति अवचिन्न चैतन्य से ठीक है उनको कोई अन्य मित्र कोई ओजेंट हो रहा है तो, तो <laughs> सुखादि कह अवच्छि सुखादी अवच्छि अवचिन्न रहा अंतकरण में है और वृत्ति कहाँ होगा अंतकरण में है तो सिद्धांत कहता है कि विषय अवच्छिन्न चैतन्य और तदविन्न चैतन्य नियम एक देश स्थित नियम एक देश स्थित उपाधि द्वय अवच्छिन्न अभी उपाधि दो होना चाहिए कि विषय एक वृत्ति अभी दोनों ही ये, अंदर में रहे अंतकरण में रहे रहने से यहां तो नियम सर्वदा एक देश होगा अर्थात तो यहाँ तो सर्वदा ज्ञान होगा ही होगा सुख होगा तो ज्ञान होगा ही होगा अंतकरण परिणाम जितने होते हैं वो अज्ञात तो नहीं होता है सुख दुख राग द्वेष इच्छा ये सब जो भी उत्पन्न होगा ये सब कभी अज्ञात तो होगा ही नहीं इनके नियम सर्वदा दोनों समान हो गए होंगे द्वय अवचिन्न नियम एन अहम सुखी इत्यादि ज्ञान से प्रत्यक्ष इसलिए ये सुख दुख इत्यादि कभी अज्ञात तो होंगे ही नहीं वेदांत अच्छा। तो परिभाषाकार कहते है की तद वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से तद अर्थात सुख अर्थात सुख का अंतकरण वृद्धि ऐसे वेदांत परिभाषा कार मानते हैं। तो वेदांत का मुख्य मत में अंतकरण का जो परिणाम होता है सुख दुख राग द्वेष इच्छा इत्यादि ये सब का और अंतकरण वृत्ति नहीं होता है क्योंकि ये सब अंतकरण का ही परिणाम है और वृत्ति भी अंतकरण का परिणाम है तो अगर अंतकरण सुखाकार हो गया फिर उसी अंतकरण का एक ज्ञानाकार वृत्ति भी भि होगा तभी अंतकरण का एक अंश वृत्ति होगा और एक अंश सुख तो होने से वही अंतकरण ज्ञान वृत्ति भी है वही अंतकरण सुख है इसमें एक प्रकार की कर्म विरोध होगा अर्थात उसी का एक अंश को तो उसी का एक अंश जान रहा है तो ये लोग समाधान देंगे अंतकरण सावय है एक अंश वृत्ति बनेगा एक अंश सुख बनेगा ऐसा होगा तो किंतु वेदांत का मुख्य मत में कहते हैं कि तो अंतकरण का जो परिणाम है सुखद इत्यादि तद विषय का तो अंतकरण वृत्ति नहीं होता है ये सब साक्षी भाष्य होता है और एक अविद्या वृत्ति होती है तो अंतकरण वृत्ति नहीं होता है किंतु वेदांत परिभाषा का इसको एक अंतकरण वृत्ति ये, तो ये मान करके विचार दिए हैं सब तो अलग अलग मत है वेदांत का मुख्य मत में किंतु यहाँ वृत्ति स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि अंतकरण स्वच्छ है तो स्वच्छ होने से साक्षी इसको सीधा प्रकाश करेगा जहां अस्वच्छ पदार्थ होते हैं गटपटे इत्यादि इनके लिए एक वृत्ति चाहिए क्योंकि साक्षी अस्वच्छ पदार्थ में सीधा प्रतिबिंबित तो नहीं हो पाएगा उसके लिए स्वच्छ पदार्थ चाहिए तो साक्षी अर्थात जो चैतन्य चैतन्य स्वच्छ पदार्थ में प्रतिबिंबित तो होगा तो इसलिए वृत्ति मानना पड़ता है ये अस्वच्छ पदार्थ के लिए किंतु तो जो सुख दुख इत्यादि होते हैं स्वच्छ होते हैं ये मुख्य वेदांत सिद्धांत में वो मानते हैं अच्छा अबे हैं सिद्धांत कहते कि सुखादि तो तो जो मूल में प्रथम पंक्ति में दिया सुखादी अवचिन्न चैतन्य से तद अवचिन्न तद कर तो सुखादि वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यूपे देशे स्थित यद उपाधि द मूल में दिया नियम निश स्थित मूलमेज एक, तो में जो एक, एक कौन है? टीका में कहते हैं एक अंतकरण देश स्थित यदाधि उपाधि को कौन कौन उपाधि है ये से अवचिन हो जो चैतन्य इसलिए मूल में कह सुखाद जान से प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि अंश इतिशेषक सुख का प्रत्यक्ष और सुख का जो कारण है जिससे सुख हुआ वो सब को प्रत्यक्ष नहीं करेगा मेरे को सुख हुआ इतना अनुभव हुआ सुख कहाँ से हुआ वो सब नहीं अच्छा अभी आगे शंका करते हैं यहाँ तो वेदांत का एक सिद्धांत है कि अंतकरण का जो परिणाम है वो कभी अज्ञात तो नहीं होंगे अगर सुख दुख इच्छा इत्यादि होगा तो सर्वदा ज्ञात होगा ही हुआ चाहे हम ये प्रक्रिया लें अथवा अविध्या वृत्ति ले जैसे भी हो सर्वदा ये ज्ञात ही होंगे अज्ञात नहीं होगा जहां पदार्थ अज्ञान हो, अज्ञात तो होता है वो अज्ञान को हटाने के लिए वृत्ति अंतकरण वृत्ति आवश्यक होता है अंतकरण वृत्ति होकर के अज्ञान को हटाता है किंतु ये जो सुख दुख इत्यादि होते हैं ये कभी अज्ञात होते नहीं है इसलिए इनके लिए अंतकरण मुख्य मत वाला मानते नहीं आवश्यक नहीं है स्वच्छ है एक देश न आगे ठीक है उपाधि दोनों एक देश होने से भेद अजनकत्व दोनों उपाधि एक देश हो जाने से भेद का जनक हो नहीं होंगे <laughs> तब अहम् पूर्वम सुखी इस प्रकार की हुआ अभी अहम् पूर्वम सुखी सुख कब हुआ था पूर्व काल में हुआ था तो अभी विषय तो अभी नहीं है सुख पहले हुआ था किंतु हुआ था कहा अंतकरण में वृत्ति अभी हो रहा है अहम् पूर्वम सुखी तो वृत्ति अभी विषय पहले किंतु आपका नियम है कि एक देश तो काल तो आपका लक्षण में नहीं है तो नहीं होने से अभी जो अहम पूर्व सुखी इस प्रकार की जो स्मरण होता है इसको भी आपको प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा क्योंकि आपका नियम है कि उपाधि एक देश हो जाने से ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे पूर्व पक्षी ये भी शंकाधिकार है अहम पूर्वोम सुखी इत्यादि है सो वृत्ति सुखादि स्मरण से स्वृत्ति अर्थात स्वनिष्ठ स्वनिष्ठ सुखादि स्मरण सुखादी प्रत्यक्ष कहना चाहिए क्यों प्रत्यक्ष कहना चाहिए एक देशस्थ हो गए कौन कौन सुख सुख और तो सुख किंतु वर्तमान काल में है नहीं है क्यों आपका लक्षण है एक देशस्थ प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए मूल में ननु एवं अपि नोवृत्ति सुखादिस्मरण से सुखाद्यं से प्रत्यक्ष न केवल उपाधियोंक उपहित अभेद प्रयोजक उपाधि एक देशस्थ हो जाने से उपहित अभेद हो जाएंगे इतना बात नहीं अपितु एक कालीकालीन भी चाहिए तो अभी एक कालीन ये अगर विशेषण दे देंगे अभी विषय और वृत्ति ये दोनों एक काली न हुए नहीं।, नहीं है तो नहीं होने से न स्मृत व्यक्ति यहाँ विषय वर्तमान नहीं है तत्र उपाधियों और भिन्न कालीन विषय जो है वो भिन्न का पूर्वकालीन था उपाधि और भिन्न कालीनि परिहर मूल में न तत्र मूल में दिया तत्र तर्थ टीका तो में देते हैं स्वृत्ति सुखादि ब्रित्ति, ब्रित्ति का अर्थ स्विष्ठ अपने स्वनिष्ठ सुखादि तो यहाँ अभी अंतकरण वृत्ति चलता है वृत्ति शब्द से वो अंतकरण वृत्ति लेना है स्वृत्ति वित्तीय स्ववृत्ति सुखादिस्मरण आगे मूल में त्र स्मरियमाण सुख से अतीत जो स्मरियमाण सुख है वो अतीत है स्मरियमाण में सनस किस में हुआ स्मरियमाण स्मृत धातु का वो कर्म है सुख स्मरियमाण तो यहाँ यह कहाँ से आया किया निज करेंगे तो स्मरियमाण नहीं हुआ श्यम क्यों होगा स्मृत धातुण्य है सर्वधातु केमणी प्रयोग हुआ न कर्मणी होने से भावकर्मण हो यमिप होकर के सर्वधातु के यज ये यज कित है कित होने से स्मृत को गुण कैसे हो गया स्मर कैसे हो गया अच्छा भाव वो धातु के लिए ये ये है ना अंग अंग तो पर में में वो सिंह दातु के लिए तो तो तो उसको ऋत संयोग आदर गुण धातु है संयोग आदि में रहेगा तो उसको यादव धातु के परे हो पर स्म सुख से अतीत सुख है होने से स्मृति रूप अंतकरण वृत्तिर वर्तमान वृत्ति तो वर्तमान होगा विषय तो अतीत हो गया होने से, तो हो से तत्र कालीनत अर्थ टीका में दे दिया तत्र से द्वितीय पंक्ति में अर्थात तथा तय तय सुख ये दोनों उपाध्योर मूल में उपाध्योर भिन्न कालेन तया तव छिन्न चैतन्योर भेदा अभी दूसरा विशेषण दिए पहले दिया था एक देशस्थ अभी दूसरा विशेषण हो गया कालें। एक काली भिन्न कालीन हो जाएगा तो भिन्न हो जाएगा एक देश तो एक कालीन होगा तभी ये अभिन्न होकर के प्रत्यक्ष का प्रयोजक बनेगा आगे मूल में उपाध्योर एक देश एक काली उपधेय अभेद प्रयोजक तो दो विशेषण आज टीका में तद अव छिन्न चैतन्य चैतन्यो हो चैतन्यो हो चाहिए न चैतन्यो चैतन्य चैतन्यो चैतन्यूट गया मूल में जो तृतीय पंक्ति में और भिन्न कालीन हो गया इसके लिए टीका में कहते हैं तत्द क्या है सुख तदवृत्ती अवचिन्न चैतन्य हो ये दोनों भेद हो गए अच्छा उपधेय अभेद प्रयोजक उपाधि एक देश होंगे और एक कालीन होंगे उपधेय अभेद होगा उपधेय कौन है कहते हैं उपहित तो चैतन्य तो जो चैतन्य उपाधि विशिष्ट होकर के हित तो हो जाएगा उसको उपधेय कहा गया अभी आप भिन्न एक कालीन एक देश होने से अभेद होगा तो अभी अगर भिन्नकालीन हो जाएगा और अभेद होगा नहीं होगा पूर्व पक्षी अभी दिखाएगा एक देश है किंतु किंतु है आपका मत में अभेद है एक कैसे घटेगा अभेद होने से एक देश एक कालीन होना चाहिए किंतु देखिए यहाँ अर्थात भिन्न कालीन होकर के भी होता है एवं न एक काली का प्रयोजक ऐसा अगर कहेंगे तो अर्थात एक काली अवैध प्रयोजक क्या होगा भिन्न काली भिन्न काली देशस्थ होगा अवैध होगा भिन्न कालीन एक देशस्थ, देशस्थ अभैद हो हो हो नहीं होगा तो कहते हैं घट मठ भेद तत्व आपत्ति फिर भिन्न हो जाएगा मठ के अंदर घट है तो अभी कहते हैं कि कालिना माना जाएगा अर्थात तो अभी घट नहीं है घट पहले था तभी भिन्न कि जो एक देश तो। अभी कहेंगे कि वो जो अभी घट नहीं है किंतु वो जो घटाकाश और मठा काश कहेंगे तो ये दोनों भिन्न होगा क्योंकि अभी तो घट नहीं है ये दो सो दिखाता है भिन्न कालीन एक देश घट मठ भेदकत्वापत्ति घट मठर था घटाकाश मठाकाश और भेदक हो जाएंगे तो भेद तो सिद्धांति कहेगा जी उपेय अभेद समय में उपाध्योर एक कालत्व कहेंगे उपधेय अभेद समय उपाध्य और एक कालत्व तो जिस समय में उपधेय अभेद होगा उपाधि को एक काल कहेंगे पूर्व पक्षी कहेगा पहले आप थे कि उपाधि एक काल होने से उपधेय अभेद अभी कह देंगे उपधेय अभेद होने से उपाधि एक काल ये तो हुआ ये होने से वो होगा और वो होने से ये होगा तो पहले कहते उपाधि एक काल होने से अभेद अभी कह देंगी उपधेय अभेद जब होगा तभी हम उपाधि को एक काल तो मानेंगे तब तो अनुन्यास इति अरुचि इस प्रकार की दोष आ सकता है तो मूल में कहते हैं यदि तो मत एक विकल्प देते हैं इस प्रकार की दोष जैसा न हो अपना लक्षण को बना अलग कर लेते हैं यदि टीका में आगे कहते हैं यदि के आगे उपाध्यो रीति अनुस यदि के आगे उपाधि उपाधियों अनुसरण करेंगे मूल में यदि उपाध्यो च एक अभेद प्रयोजक उपाधि एक देश हो जाने से उपधेय अभेद इतना ही कहना पड़ेगा आप काल को लेंगे तो ये दोष आएगा क्योंकि यहाँ भिन्न काली में हुआ किंतु कि आपका उपही तो घटाका से मठाका से एक होना चाहिए तो काल को अगर आप लक्षण का घटक बनाएंगे तो आपको ये दोष लगेगा इसलिए इसलिएकालीन को हटाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा उपाध्यो और देश मात्र उपधेय का अभेद प्रयोजक इतना रखना पड़ेगा तब क्या करना पड़ेगा तदा अहम पूर्वम सुखी इत्यादि स्मृत अति जो पहले कहा था क्योंकि एककालीन क्यों दिया पूर्वम सुखम आशी अहम पूर्व सुखी तो वहाँ एक स्थान पर रहा किंतु भिन्न कालीन था ये भी प्रत्यक्ष हो जाए इसको बारण करने के लिए एक न तो जोड़ा था अभी एक न तो जोड़ने से दूसरा जगह में दोष दिखाया इसलिए एक न तो को हटाना पड़ेगा खाली एक देश रहेगा रहेगा तो हम पूर्वम सुखी इसमें फिर अति होगा उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे वर्तमान विषय विशेषण देती अवच्छिन्न चैतन्य और वर्तमान विषय चैतन्य कहिए एक उपाधि नहीं कर करके अब वर्तमान कर दीजिए तो वर्तमान करने से अभी खट नहीं है मठ के अंदर कहेंगे तब तो नहीं हो पाएगा हम विषय में वर्तमान लगाए हैं वर्तमान विषय होना चाहिए वर्तमान तो तुम विषय विशेषण हम है टीका विषय प्रमाण प्रमाणचतन्य विषय अभेद्रमाणचतन्य अभेद होने से हम को प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्रत्यक्षे वर्तमान विषय विशेषण देय विषय में विशेषण दे देंगे वर्तमान विषय आवच्छ इस प्रकार तथाच अवर्तमान होते हैं अभी सुख वर्तमान नहीं है नहीं, नहीं होने से तो क्योंकि लक्षण है वर्तमान विषय चैतन अभी, अभी सुख वर्तमान नहीं है तो अति व्यक्ति नहीं होगा यद्यपि जो उपाधि होता है विशेषण उपाधि उपलक्षण विशेषण को विद्यमान होना पड़ता है उपाधि को उपाधि उपा उपाधि को विद्यमान होना ना होना उपाधि तो, तो, तो उपाधि विद्यमान होना उपाधि को विद्यमान होना पड़ेगा इसलिए जब आप उपाधि कहते हैं इसका अर्थ तो विद्यमान आ ही जाएगा फिर विद्यमान विषय क्योंकि विषय आपका चैतन्य उपाधि है विषयावच्छिन्न चैतन्य कहते हैं जब विषयावच्छिन्न चैतन्य कहते हैं विषय को उपाधि ही आप माने उपाधि कहने से तो विद्यमान आ ही जाएगा फिर विद्यमान विषय इस प्रकार के लेना आवश्यक नहीं है सिद्धांत कहते हैं क्योंकि हम इसको उपाधि कहते हैं जब हम विषयावच्छिन्न कहते हैं विषय को हम उपाधि मानते हैं इसलिए विद्यमान नहीं कहने से भी चलता यद्यवर्तमान से अनुपाधित्व जो अवर्तमान है उपाधि बनेगा नहीं इसलिए जब हम विषय वच्छिन्न चैतन्य कहते हैं और विषय को हम उपाधि बनाते हैं उसी के द्वारा ही अति व्याप्ति हो जाएगा क्योंकि वहा जो सुख है वो उपाधि बनेगा ही नहीं इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि अति व्याप्ति हो गया वहां तो विषय अवच्छिन्न चैतन्य रहेगा ही नहीं क्योंकि अभी विद्यमान नहीं है उपाधि नहीं बनेगा यद्यपि निराश हो जाएगा तथा तो विषय से उपलक्षण निराश द्वारा पूर्व पक्षी कहीं विषय को उपाधि के जगह पर उपलक्षण मान ले क्यूकी हम विषयावच्छिन्न चैतन्य कहते हैं हमारा अभिप्राय रहता है की विषय उपाधि पूर्व पक्षी कहेगा की आपका अभिप्राय हम उसको उपलक्षण मान लेंगे तो इसी प्रकार की न मान पाए तो विषय उपलक्षण तो निराश द्वारा उक्त अति व्याप्ति निराशा है विषय तो को उपलक्षण पूर्वपक्ष न मान ले क्योंकि उपलक्षण का लक्षण है अविद्य अपि क्या वर्तक हो जाएगा तो इस प्रकार की उपलक्षण न मान ले निराशा करने के लिए वर्तमान विषय विशेषण अपेक्षित अर्थात वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य हो जाएंगे तब तो हम ज्ञान को तो प्रत्यक्ष करेंगे टीका में नु वर्तमान से विषय विशेषण विशे के वर्तमान विषय विशे विशेषण अभी अपने दे दे। पर भी अभी धर्मा धर्म धर्म विषय का शादादि ज्ञाने अति व्यक्ति धर्म अधर्म विषय का शाब्द ज्ञान अच्छा शब्द और शाद ये दोनों अलग अलग हैं अभी हम सुने असौ पर्वत हमको शब्द का प्रत्यक्ष हुआ तो ये कहेंगे शब्द ज्ञान हुआ शब्द ज्ञान के बाद हमको शक्ति से अर्थ ज्ञान होगा अर्थ आने के बाद अभी जितने पद है सभी पदों का पदार्थ आए पदार्थ आने के बाद आकांक्षा योग्यता सन्निधि बसात उनमें अन्वय होगा अन्य होने से उसको वाक्यर्थ ज्ञान कहेंगे शब्द ज्ञान कहेंगे तो जब असौ पर्वत कहेंगे तब तो हमको अभी शाब्द ज्ञान हुआ शब्द का ज्ञान हुआ अर्थ का सब पदार्थ का ज्ञान आया अन्वय ज्ञान होके असू पर्वत ज्ञान आया ये जो ज्ञान हुआ अशो पर्वत सुनने से ये अभी प्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान हुआ शब्द ज्ञान ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ शब्द ज्ञान अर्थात पदार्थ का जो अभ ज्ञान हुआ पर्वत का ज्ञान हुआ शब्द का ज्ञान तो हमको शब्द का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ शाब्द ज्ञान सदा परोक्ष शब्द ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि वो तो हमको शब्द सुन करके अर्थ आया अर्थ शक्ति से आया शक्ति अथवा से अर्थ आया आकर के आकांक्षा योग्यता आया तो यहाँ अंतकरण वृत्ति जाकर के पदार्थ के साथ संबंध नहीं करता और पदार्थ यहाँ अंदर में भी नहीं है तो नहीं होने से तो ये परोक्ष ज्ञान माना जाता है इंद्रिया हुआ नहीं अयम घट जब कहते हैं सामने में अगर घट है तो अभी ये विषय विचार आगे आएगा अयम घट आप सुने सामने में घट नहीं है ये, तो ये ज्ञान आपका प्रत्यक्ष होगा परोक्ष होगा परोक्ष हो होगा तो जब आप अयम घट सुनते हैं शब्द ज्ञान परोक्ष अभी सामने में आपका घट है और कोई कहा कि अयम घट आपका शब्द ज्ञान होगा नहीं होगा शब्द ज्ञान तो परोक्ष ही होना चाहिए तो कहते हैं अभी विषय सामने में है तो एक शब्द ज्ञान होगा और एक आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा जब शब्द ज्ञान होने का है तब आपको शब्द ज्ञान होगा अर्थ पदार्थ ज्ञान होगा अन्वय होगा फिर शब्द ज्ञान आएगा और ये परोक्ष होगा और विषय के साथ शनिकर्ष हुआ और यह प्रत्यक्ष ज्ञान होगा शाब्द और प्रत्यक्ष में ये उपजीव्य प्रधान मुख्य ज्येष्ठ किसको माना जाता है प्रत्यक्ष जहाँ विषय प्रत्यक्ष हो जाएगा आप शब्द अगर सुनते हैं तो भी ये ज्ञान को तो प्रत्यक्ष कहा जाएगा अर्थात ये शब्द ज्ञान नहीं है ये प्रत्यक्ष ज्ञान क्योंकि विषय प्रत्यक्ष है इसलिए तत्व मसी इत्यादि पूर्वपक्षी बहुत विरोध करते हैं शब्द से सर्वदा परोक्ष ज्ञान होगा सिद्धांत कहता है कि परोक्ष ज्ञान होगा किन्तु जहाँ दसमस्तो मसी तो वहाँ उसको परोक्ष ज्ञान नहीं कहते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ क्योंकि विषय प्रत्यक्ष है तो जब विषय सामने में है वो ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाएगा चाहे शब्द से हो सन्निकर्ष से हो कैसे हो तो शब्द तो से होने पर विषय सन्निकर्ष प्रत्यक्ष है तब तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाए विचार आगे लाएंगे अभी उसके आधार पर विचार आरम्भ करते हैं वर्तमान विषय विशेषण धर्मा धर्म विषय का शाब्दाधिक्ञाने तो धर्म धर्म विषय का शब्द ज्ञान किसे होता है आदि का नीचे देखिए ठीक तो जब भवान धाक कहा और अधार्मिक इत्यादि शब्द आदि शब्देन अहम सुकृत अदृष्टवा सुखिवाद अहम दुष्कृत अदृष्टवादृष्टवा सुकृत अर्थात धर्म अदृष्टवा धर्म अदृष्ट क्यों सुखित अहम दुष्कृत अदृष्टवान दुष्कृत अधर्म तो क्यों दुखित वे अनुमान भी सब ग्रहण है शब्द ज्ञान हो अनुमान ज्ञान हो इससे क्या होता है अभी विषय नया कहता है विषय है धर्म अधर्म सुख दुख सुख दुख तो प्रत्येक हो जाता है धर्म अधर्म को लेकर के भी विचार करते है धर्म अधर्म विषय ये कहाँ रहेंगे अंतकरण में और अभी भगवान धार्मिक ये वृति कहाँ होगा तो अभी विषय भी अंतकरण में रहा वृति भी अंतकरण में रहा तो धर्म प्रत्यक्ष होना चाहिए धर्मा धर्म न्यायिक न्यायिक बोल पूर्व पक्षी है वो भी आत्मा भी में ठीक है जी। तो उसका मत में वृति भी मतलब ज्ञान भी आत्मा में हुआ और धर्म भी आत्मा में है और वो को कहता है तो वेदांति मानता है की सब अंत में है तो होने से अभी आपका विषय भी, भी आप विशेषण दे दिए वर्तमान विषय मैं वर्तमान विषय धर्म है तो वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य वृत्ति अव छिन्न चैतन्य समान होने से धर्म प्रत्यक्ष होना चाहिए आपका लक्षण के अनुसार पंक्ति देखिए प्रथम पंक्ति में चिता में नर्तमान से विषय विशेषण अभी धर्म धर्म विषय का ज्ञान धर्म अधर्म विषय जो शाब्द ज्ञान वहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगा क्यों तय वर्तमान वृत्ति और विषय दोनों ही वर्तमान है बने से हो अतिव्याप्ति जाएगा मूल में ननु ननु कहा विषय विशेषणत्व वर्तमान को जो विषय का विशेषण दे देंगे वर्तमान से विषय विशेषणत्व स्वकीय धर्म आगे मूल में स्वकीय धर्म धर्मो वर्तमान वर्तमान है यदा आदि आदि इत्यादि से अनुमान भी लिया जब शब्दीना ज्ञाते तदाश शाद अतिव्या शब्द ज्ञान आदो आदि से अनु, अनुमितो ये mm शब्द -hmm. ज्ञान अनुमित ये सब में अति हो जाएगा प्रत्यक्ष का लक्षण mm -hmm. क्योंकि वर्तमान विषय अवचिन्न चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य समान हो गया टीका में त्रथा शाब्द ज्ञान आदो अच्छा मूल में मूल में, में तत्र धर्मादि अवचिन्न तत्र अर्थात शाब्द ज्ञान आदो शाब्द mm -hmm. अनुमिति ये सब है तृत्ति अव और चैतन्यो एक चेत पूर्वपक्ष पूर्व पक्षी वाक्य है धर्म अवचिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छि चैतन्य ये दोनों एक एक हो गए क्योंकि दोनों उपाधि एक स्थान पर है सिद्धांत कहता कि न टीका में तम चैतन्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्न प्रमाण चैतन्य चैतन्यवचिन्न चैतन्य अगर वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य धर्म वर्तमान है तो चैतन्य अभिन्न सिद्धांत आगे कहता है प्रत्यक्षत्व प्रयोजके प्रयोजक योग्य विषय विशेषण्वाद दूसरा विशेषण देंगे विषय में योग्य भी होना चाहिए योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य कहेंगे योग्य विषय विशेषण्वाद धर्मादेश अयोग्य अतिव्याप्ति धर्म योग्य नहीं है परिहर मूल में तृतीय पंक्ति में योग्य विशेषण तो का विशेषण देंगे ठीक टीका में योग्य अर्थात प्रत्यक्ष योग्य तो। प्रत्यक्ष का योग्य यहाँ क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए विचार हो रहा है टीका ननु धर्मादेश अंतकरण धर्म तो अविशेषा सुख भी अंतकरण का धर्म है मतलब सुख भी का धर्म है और धर्म भी भीण का धर्म है तो आप सुखों के विषय में प्रत्यक्ष को मान ली धर्मों का विषय में कहते हैं अयोग्य है सुख अयोग्य है धर्म अयोग्य है तो दोनों ही अंतकरण धर्म अविशेषात् अविशेषात् समाना दोनों ही अंतकरण का धर्म होने से कस्य योग्यत्म किं नियामक त तो योग्य हुआ तर धर्म अयोग्य हो गया इसमें नियामक क्या है इति तत्र मूल में अंतकरण धर्म तो अविशेष दोनों ही अंतकरण का धर्म हुए कौन कौन सुख सुखर धर्म होने पर भी किंचित योग्यम फल बल कल्प्य फलम एवं बल तय न कल्प्य फल बल फलों को दे करके मानना पड़ेगा क्या मानना पड़ेगा स्वभाव सुख का स्वभाव है वो योग्य है धर्म का स्वभाव नहीं है वो अयोग्य है स्वभाव शर्ण नया कहेगा ये स्वभाव क्या चीज है अभी स्वभाव बाधल आए तो टीका में पूर्व पक्षी कहते है विपक्षी बाधक माह अगर आप फल से स्वभाव को यहाँ करण न... मतलब हेतु नहीं मानेंगे तब तो अन्यथा मूल में अन्य न्याय मते आत्म धर्मत्वि तो हम अंतकरण में मानते है सिद्धांत कहता है कि आप लोग आत्मा में मानते हैं आप भी कहिए अभी आपको सुख का प्रत्यक्ष होता है धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है दोनों ही आपका मत में आत्मा में रहते हैं वो क्यों होता है धर्म तो अभिशेषा सुखाधिपत धर्मादिर प्रत्यक्ष दुर्बारा आपका मत में भी धर्म का प्रत्यक्ष होना पड़ेगा तो आप जो समाधान देंगे हमारा भी वही समाधान टीका में फल बल कल्प्य स्वभाव्य असरणत्व अन्य का अर्थ है फल बल कल्प्य जो स्वभाव उसका शरण में जाना चाहिए अगर उसका शरण में नहीं जाएंगे असरणत्व फल बल कल्प्य स्वभाव शरण अर्थात इसका स्वभाव है ये योग्य होगा इसका स्वभाव है ये योग्य नहीं होगा है, ओ शंकर्यूत्र ईश्वर दुराग मोति भेद विभागिनी योग